महाभारत द्रोण पर्व द्रोणपर्व चतुर्थोध्याय भीष्मजी का कर्ण को प्रोत्साहन देकर युद्ध के लिए भेजना तथा तो कर्ण के आगमन से कौरवों का हर्षोल्लास संजय उवाच तस् लालप्यतः श्रुवा कुृद्ध पिताप देश कालोचित वाक्यम अब्रवीत संजय कहते हैं राजन इस प्रकार बहुत कुछ बोलते हुए कर्ण की बात सुनकर कुलकुर के वृद्ध पितामह भी ने चित्त होकर देश और काल के अनुसार यह बात कही समुद्रयु सिंधूनाम ज्योतिषाम सत्य च यथास बीजावर्वरा परजन्युव भूता सुव बांधवा त्वाजीवंतु सहस्राक्ष कण जैसे सरिताओं का आश्रय समुद्र ज्योतिर्मय पदार्थों का सूर्य सत्य का साधु पुरुष बीजों का उर्वरा भूमि और प्राणियों की जीविका का आधार मेघ है उसी प्रकार तुम भी अपने सुरहितों के आश्रयदाता बनो, जैसे देवता शहस्त्रोचन इंद्र को आश्रय लेकर जीवन विवाह करते हैं उसी प्रकार समस्त बंधु बांधव तुम्हारा आश्रय लेकर जीवन धारण करे मानहा भवशत्रुण मित्राण नंदिवर्दन कौरवाणाम भवगति यथा विष्णु दिवहुक तुम शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हो जैसे भगवान विष्णु देवताओं के आश्रय हैं उसी प्रकार तुम कौरवों के आधार बनो स्वबाह कर्णराज पुरम गोजा निर्जिता स्वयाम कर्ण तुमने दुर्योधन के लिए विजय की इच्छा रखकर अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम से राजपुर में जाकर समस्त पर प्रमुखा नृपा अम्बाश गिरी ब्रज के निवासी नग्नजीत आदि नरेश अम्बष्ट विदेह और गांधार देशी क्षत्रियों को भी तुमने परास्त किया है कर्ण पुरा कृत कर्ण पूर्व काल में तुमने हिमालय के दुर्ग में निवास करने वाले रण कर किरातों को भी जीतकर दुर्योधन के अधीन कर दिया था उल्कला कलिंग बाल्हि का उत्कल में कलिंग आंध्र निषाद त्रिगर्त और बाल्हिक आदि देशों के राजाओं को भी तुमने परास्त किया है तत्र तत्रे दुर्योधन हितैषण बहुत जिता कर्ण तवया वीरा महोजसा कर्ण इनके सिवा और भी जहां तहां संग्राम भूमि दुर्योधन का हित चाहने वाले तुम महाप्राप्त ने बहुत से वीरों पर विजय पाई है संज्ञात ही संज्ञाति बांधव तथा सर्वे साम कौरवाणाम गतिर्भव तात् कौटुम्बिक कुल और बंधु बांधवों सहित दुर्योधन जैसे सब कौरवों का आधार है उसी प्रकार तुम भी कौरों के आश्रय दाता बढ़ो शिवे ना बदाधस्व शत्रु भी अनुसाधी कुरुन संख्य धस्व दुर्योधन जय मैं तुम्हारा कल्याण चिंतन करते हुए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ जाओ शत्रुओं के साथ युद्ध करो क्षेत्र में कौरव सैनिकों को कर्तव्य का आदेश दो और दुर्योधन को विजय प्राप्त कराओ भवान स्मकम यथा दुर्योधन तथा तबापि धर्मत सर्वे यथा वयम तथा दुर्योधन की तरह तुम भी मेरे पौत्र के समान हो धर्मत जैसे मैं उसका हितैषी उसी प्रकार तुम्हारा भी नर श्रेष्ठ संसार में यौन कौटुम्बिक संबंध की अपेक्षा साधु पुरुषों के साथ की हुई मैत्री का संबंध श्रेष्ठ है यह मनीषि महात्मा कहते हैं सत सत्यसंगत भूत मितुणाम पा बलमथा दुर्योधन तथा तुम सच्चे मित्र होकर और यह सब कुछ मेरा ही है ऐसा निश्चित विचार रखकर दुर्योधन के ही समान समस्त कौरव दल की रक्षा करो करोन चरण वह कर्तन कर्ण समीपम सर्वधन विषम जी का यह वचन सुनकर विकर्तन पुत्र कर्ण दे उनके चरणों में प्रणाम किया और वह फिर संपूर्ण धन सैनिकों के समीप चला गया सानं प्रतिमं कर्ण ने कौरव सैनिकों का वह अनुपम एवं विशाल स्थान देखा समस्त सैनिक व्यूहाकार में खड़े थे और अपने वृक्ष स्थल के समीप अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को बांधे हुए थे कर्ण ने उस समय सारी कौरव सेना को साहित किया हृषिता कुर दुर्योधन पुरोगमा उपागत महाबाहु सर्वाणी कुरस्त कर्णम दृष्टवा महात्मा युद्धा समुपस्थित समस्त सेनाओं के आगे चलने वाले महाबाहु महामनस्वी कर्ण को आया और युद्ध के लिए उपस्थित हुआ देख दुर्योधन आदि समस्त कौरव हर्ष से खिल उठे वही है सिंहनादि धनु पूजयन उन समस्त कौरवों ने उष्ण में गर्जने थाल ठोकने सिंहनाथ करने तथा नाना प्रकार के प्रकार से धनुष की टंकार फैलाने आदि के द्वारा कर्ण का स्वागत सत्कार किया इति श्री महाभारत द्रोण परवड़ी पर्वडी पर्वि चतुर्थो अध्यायः इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में कर्ण का आश्वासन विषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ